जुगा सच है भी सच नानक हो सी भी सच सोचे सोच न हो वे जे सोची रखार चुप चुप न होवे नार भुया भुख ना तेरी, बना नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और कुछ खास प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं और आशा करता हूँ आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने प्रोफेशन में अपने करियर में बहुत कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाते हो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो भी करियर आप चूज़ करते हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलती है या आप उसको समझ नहीं पाते तब तक आप अपना प्रोफेशन या फिर अपना करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो चलिए मैं आगे आप सभी को ले चलता हूँ आज के शो को सजाने के लिए संदीप भाटिया हमारे साथ हैं जो आई प्रोफेशनल से जुड़े हुए काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप उनको सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आप भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे तो आज का विषय में हम लोग बात करेंगे करियर इन आईटी सेक्टर टूल लाइन ऑटोमेशन के बारे में जिसकी पूरी जानकारी संदीप जी हमें देने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से संदीप भाटिया का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में नमस्कार दोस्तों जैसा कि आर रमेश भाई साहब ने बताया आपको कि मेरा नाम संदीप भाटिया है और मेरा ज़िला फ़रीदाबाद हरियाणा से मैं हूं और अपने बारे में मैं कुछ और बताने से पहले आपसे ओम शांति के माध्यम से जुड़ना चाहूँगा और अपने बारे में बताने के लिए जो है मैं शुरू करना चाहूँगा अपने स्कूलिंग टाइम से और बेसिकली मैं टोहाना जो कि हरियाणा में एक छोटा सा प्लेस है पंजाब बॉर्डर के पास वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी और माताजी जी टीचिंग लाइन में रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसज में तो आप समझ सकते हैं कि टीचर के घर में पैदा होना और वो भी दो दो टीचर्स के घर में पैदा होना और बड़ा होना और अपने आप को प्रूव करना वो एक काफ़ी कष्टकर प्रक्रिया है पर मैं समझता हूँ कि मैं इस कष्टकर प्रक्रिया होने के बावजूद भी अच्छा कर पाया हूँ परसेंटेज कुछ कम रही है बट पढ़ाई किया है शुरू करता हूँ मैंने टेंथ क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडी किया है टीचर्स के बच्चों के साथ एक ये भी रहता है कि टीचर्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना मैं किसी भी तरह से छोटा या बुराई नहीं समझता हूँ आज की डेट में भी गवर्नमेंट सर्विसज़ गवर्नमेंट स्कूल उतने ही इफेक्टिव हैं जितना कि मेरे टाइम में हुआ करते थे जो कि पच्चीस साल पहले की बात है तो अपने बारे में मैं और कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने टेंथ किया फिर मैंने ट्वेल्थ किया और ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं अकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं था मेरी परसेंटेज कम थी मार्क्स कम थे पर मेरा मोटिवेशन और मोराल बहुत हाई था कि मुझे चाहे मैं आर्ट्स करूँ चाहे मैं साइंस करूँ बट बहुत अच्छा करूँ तो ट्वेल्थ में मैंने इकनॉमिक्स सब्जेक्ट में कुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में टॉप किया उसके बाद मैंने कम्प्यूटर साइंस डिप्लोमा में एडमिशन लिया अम्बाला गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में और वहाँ से मैंने तीन साल का कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हॉस्टल में तीन साल रहा वहाँ पे हॉस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है दोस्तों के आप अपने आप सब कुछ करना सीखते हो जिंदगी के अनुभव ग्रहण करते हो और अपने सामान खुद सेट करना घर खुद सेट करना अपना रूम सेट करना अपने कपड़े धोना तो ज़िम्मेदारी का एक, एक एहसास होता है आपको समाज में रहने के लिए तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा हॉस्टल में रहने का उसके बाद मैंने डिप्लोमा के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और धीरे धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों से होते हुए जो पहली कंपनी मैं बताना चाहूँगा वो इंडिया टूडे ग्रुप रहा मेरा जो कि मार्केटिंग पब्लिशिंग और आज तक चैनल ये सब मैनेज करते हैं वहाँ मैंने तीन साल पहला जॉब किया मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट जिसमें रिपोर्टिंग प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन प्लानिंग आज के क्या टारगेट अचीव किए टीम्स ने कल के क्या टारगेट रहेंगे ऐसा करके प्लानिंग करने का है उसमें उसके बाद मैंने सेकंड जॉब किया और कंपनीज में जिसमें ई e नोएडा में है वहाँ पे एम का, का काम किया उसके बाद मैंने CSC एस सी कम्प्यूटर जो कंपनी है उसमें काम किया मैंने एसेट मैनेजमेंट आईटी डोमेन में तो वहाँ से मेरा एक्चुअल आईटी का सफ़र की शुरुआत हुई जिसका नाम CSC एस सी कम्प्यूटर है और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया आई टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में काम करना आप आप जानते होंगे कि हर कंपनी में कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं उसके बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता है और बिजनेस रन करने के लिए कंप्यूटर ही नहीं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो होती हैं उसी के थ्रू वो बिज़नेस रन होता है हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो, तो उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना उनको डिज़ाइन करना कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना कि कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वो किस तरह की अकाउंटिंग चाहता है कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरह की इंजीनियरिंग चाहता है वर्क फ्लो कैसे बनेंगे उसमें काम कैसे होगा तो उस तरह के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन डिज़ाइनिंग मैंने स्टार्ट किया सी से और उसके बाद सफ़र आगे बढ़ता चला गया और सी एस साल करने के बाद मेरा आगे प्रमोशन भी हुआ और फिर अगली कंपनी जो है यूएस की कंपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑफिशियल स्पॉन्सर एओएन कंसल्टिंग करके कंपनी है वहाँ से मैंने अगला सफ़र शुरू किया और वहाँ भी मैंने आईटी टूल्स एंड ऑटोमेशन में काम किया छः साल तक उसके बाद मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किया जैसे ब्रिटिश काउंसिल एक कंपनी है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैंने पाँच महीने का प्रोजेक्ट किया इंप्लीमेंटेशन का हमें स्टार्टिंग से टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में इम्प्लीमेंटेशन करना है और उनके अपने जो रेगुलर एम्प्लॉयी हैं बाद में वो सब करते रहेंगे और मैं सपोर्ट देता रहूँगा उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल के बाद मैं बैंगलोर में कंपनी में यही इम्प्लीमेंटेशन में काम किया मैंने प्रोजेक्ट टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में और आज की डेट में मैं तीन महीने हो गए मैं एच सी नोएडा का एम्प्लॉई हूँ और वहाँ पर आई टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम को मैनेज कर रहा हूँ जिसमें लगभग चालीस लोग हैं तो उसमें मेरी गाइडेंस रहती है कि कैसे किसी टूल को सिलेक्ट करना है कैसे उसको टेस्ट करना है कैसे उसका रिजल्ट मेजर करना है कि वो मेरी कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा उसके बाद पांच टूल्स में से कौन सा टॉप है जो मेरी रेटिंग को मीट कर रहा है तो इस तरह से मेरा पूरा सफर रहा संदीप जी बहुत ही अच्छी बातें है आपने अपने बारे में बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और ख़ास करके एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें और शुरुआत में जो है मुश्किलें आती हैं एजुकेशन में हम लोग एक्सेल करें या फिर किसी और सेक्टर में हम लोग जाए ये सारी चीज़ें आती हैं बहुत ही अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन और आप अपने जॉब सेक्टर के बारे में बताया कि उसमें किस तरह से आप एंट्री किया और आज की जगह पर आप है आशा करता हूं हमारे विद्यार्थियों को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि कैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो आइए इसी विषय को हम लोग बहुत ही ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे कैसे काम करता है जी दोस्तों टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम का काम एक्चुअली क्या है टूल्स टीम? जैसा कि मैंने अपने छोटे इंट्रोडक्शन में बताया कि टूल्स एक एप्लीकेशंस हैं जो कंपनी के बिज़नेस को रन करने के लिए कंपनी को सपोर्ट करने के लिए देखिए कोई भी कंपनी टूल्स खुद नहीं बनाएगी मार्केट में जो टूल्स अवेलेबल होंगे अपना बिजनेस रन करने के लिए कंपनी उन्हीं टूल्स में से अपने लिए बेस्ट टूल का चुनाव करेगी बेस्ट एप्लीकेशन का चुनाव करेगी जैसे मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको कि माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस नाम से एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं और पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं तो ये मार्केट के टूल हैं जो आपको अपना पर्पज़ सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं कि आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है किसी कंसेप्ट का किसी आइडिया का तो आप पावर पॉइंट टूल यूज़ करेंगे आपको टाइपिंग करनी है आर्टिकल्स बनाने हैं वर्ड में टाइपिंग करना है या बुक टाइपिंग करनी है बुक राइटिंग करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करेंगे अगर आपको स्प्रेडशीट बनानी है कैलकुलेशंस करनी है कंपैरिजन करना है मैट्रिक्स बनाने हैं चार्ट्स बनाने हैं तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं जनरल लाइफ में जो सबको जनरली पता होते हैं कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स uh, को या फिर बेसिकली ट्वेल्थ और ट्वेल्थ टेंथ के स्टैंडर्ड पर भी ये चीज़ें सब लोगों को आजकल स्कूल के माध्यम से पता रहती हैं तो ये जनरल एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि वो आ, संदीप आज किस बारे में बात कर रहा है तो ये मार्केट के टूल है ऐसे ही एग्जांपल्स हैं कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनका कंपनी में रिक्वायरमेंट थोड़ा यूनिक होता है थोड़ा कस्टमाइज होता है कि पावर पॉइंट भी नहीं देना है प्रेजेंटेशन भी नहीं देना है एक्सेल भी नहीं करना है कुछ ऐसा सिस्टम रन करना है कि सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी के एकरस द ग्लोब चाहे वो यू में हो यू में हो अफ्रीका में हों दुबई में हो या इंडिया में हो वो आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे शेयरिंग कैसे करेंगे किसी को कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजना है किसी को कुछ दिखाना है स्क्रीन शेयरिंग करनी है या फिर डेमो देना है या सेशन देना है तो स्काइप फॉर बिजनेस जो है आजकल बहुत फेमस टूल है इस परपज़ के लिए तो ऐसे ही कंपनी के अपने अलग अलग पर्पज़ होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैं आपको एक कुछ उदाहरण देना चाहूँगा एक डिपार्टमेंट एच होता है कंपनी में जो बेसिकली बाहर के एम्प्लॉज कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं अपनी कंपनी में सिलेक्शन के लिए तो उनको भी एक यूनिक टूल की एप्लीकेशन की ज़रूरत हो सकती है कि आज हमने किसका इंटरव्यू लिया किसका हमने रिज्यूम शॉर्ट किया किस क्या स्किल सेट हैं कौन कहाँ मैच करता है कौन किस टीम में अकोमोडेट हो सकता है तो इस काम को अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहेंगे नोट पैड लिख के या वर्ड फाइल में लिख के तो उसमें सदियां लग सकती हैं आपको और रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आपको कोई रिकॉर्ड एट्रैक्ट करना हो एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू चंद मिनटों में उस रिकॉर्ड को निकाल सकें अपने पर्पस के लिए तो ये सब कुछ है टूल्स के बारे में टूल्स क्यों होते हैं क्यों ज़रूरी हैं क्या होते हैं इस तरह के पर्पज़ को फुलफ़िल करते हैं अब मैं आता हूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम का मेरा रहा तो मेरा जो ज़्यादा टूल्स एंड ऑटोमेशन में काम है वो एसेट मैनेजमेंट नाम से एक डोमेन होता है जिसमें हर कंपनी में समझ लो 100 लैपटॉप हैं 200 डेस्कटॉप हैं 500 सर्वर्स हैं उसमें नेटवर्क्स भी हैं डेटा सेंटर्स भी हैं तो मेरा जो टूल पोर्टफोलियो है वो अभी के लिए ये काम करता है कि सारे लैपटॉप का डेस्कटॉप का सर्वर्स का और नेटवर्क स्विचेज राउटर्स का मुझे इन्वेंट्री चाहिए रिकॉर्ड चाहिए कि मेरे कंपनी में कितने सर्वर्स हैं जो लिनोवो के हैं या जो हिताची के हैं या जो आई के हैं मेरी कंपनी में कितने लैपटॉप हैं जो लिनोवो के हैं आई के हैं डेल के हैं उन पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं विंडोज़ 10 है या विंडोज़ सेवन है या विंडोज़ एट है या मेरी कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर जानना चाहता है कि मेरे पास सौ लैपटॉप हैं सिर्फ सौ नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए सौ लैपटॉप ले रहा हूँ जिसमें से पचास में, में मेरी कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर जानना चाहता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है पुराना है लेटेस्ट है मिडल है या मैं टेक्नोलॉजी में कहाँ पीछे चल रहा हूँ या करंट लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं तो ये मेरे टूल के हिसाब से चंद मिनटों का एक खेल है कि मैं पाँच मिनट में उनको इन्वेंट्री निकाल के दे सकता हूँ कि कौन से लैपटॉप विंडोज 8 पे चल रहे हैं कौन से विंडोज 10 पे चल रहे हैं या कौन से विंडोज एंटी पे चल रहे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड मैनेज करना कितना इजी है अगर एक टूल हो यहां पे तो ये सब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझने के लिए दिए जी संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथी जो सुन रहे हैं खास विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं उनके लिए ये था कि करियर इन आईटी सेक्टर में खास टूल एंड ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी संदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आपको दिया आप समझ गया होंगे कि क्या काम होता है टूल एंड ऑटोमेशन में तो चलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं और इसके लिए कैसे आपको एजुकेशन करना है कहाँ आपको कोर्स करना है किस तरह की बातें आपके अंदर हो वो थोड़ी देर में आपको हम लोग बताने वाले हैं लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो ज़िंदगी गले लगा ले जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान संदीप बाटिया जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और करियर इन आईटी टूल एंड ऑटोमेशन पे हम लोग बातें कर रहे हैं तो आशा करता हूँ आप सभी के पास एक अच्छी जानकारी टूल एंड ऑटोमेशन के बारे में आ गई हो खास आई सेक्टर में संदीप जी ये बताइए हमारे विद्यार्थी मित्रों को अगर इस सेक्टर में इसी फील्ड में वो हमारे विद्यार्थी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है और किस तरह का या फिर ग्रेजुएशन के बाद आगे बढ़ना चाहिए तो आपको गाइड करने के लिए मैं शुरुआत करूंगा इनिशियल एजुकेशन से कि आपकी शुरुआती एजुकेशन स्कूल की क्या होनी चाहिए कॉलेज की क्या होनी चाहिए और उसके बाद आईटी टूल्स एंड ऑटोमेशन या आईटी के किसी और फील्ड में जाने के लिए आपकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए आपका माइंड कैसा होना चाहिए तो शुरुआत में दोस्तों टेंथ क्लास तक आप सेम सिलेबस रहेगा पूरे इंडिया के लगभग सभी स्कूल्स का और टेंथ में आप सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके बाद ट्वेल्थ में आप कॉमर्स लीजिए साइंस लीजिए आर्ट्स लीजिए आप जो भी लीजिए बट उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें आपका फोकस होना चाहिए उसमें आप जोश के साथ अपनी पढ़ाई करें अच्छे नंबर लें और और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग के जो भी करो अच्छा करो घास काटो अच्छी घास काटने वाला बनो इंजीनियर बनो अच्छा इंजीनियर बनो तो आप जो अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है वो आप पढ़िए पर साइड बाय साइड कंप्यूटर लाइन की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई ऐसा कंक्रीट नहीं है कि आपने बी किया है तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं या आपने एम किया है या आपने कम्प्यूटर की पढ़ाई किया है तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर की सब कंपनीज के बारे में अच्छी बात यह है कि वो आपका करंट इंटरेस्ट देखते हैं वो आपका करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं कि आप किस में इंटरेस्ट हो किस में जाना चाहते हो डेटाबेस एक स्ट्रीम है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रीम है एक ऑटोमेशन स्ट्रीम है एक आईटी टी टूल्स एक स्ट्रीम है तो ये सब स्ट्रीम्स जनरली होती हैं जिसमें आप अपना इंटरेस्ट अपने हिसाब से देख सकते हो और गूगल के ज़माने में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आप जो भी जानना चाहते हैं आप जस्ट गूगल कीजिए और आपके सामने वो सब आर्टिकल आ जाएंगे जो भी आपके करियर बनाने में रेफरेंस लेने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आजकल मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने की भी जरूरत नहीं है तो प्लस टू के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में कीजिए साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स में कीजिए प्लस टू के बाद आपको कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ओ लेवल है डॉयक का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ए लेवल है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है और हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में जितने भी स्ट्रीम्स हैं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है ताकि आप अपना इंटरेस्ट फाइनल कर सके कि मेरे को इस फील्ड में ज्यादा डीप डाइव करना है और आगे तक जाना है इसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं आज की डेट में सिंपली लर्न नाम से एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो जो पर्सन है उसके ओनर वो भी आपकी ही और मेरी तरह ही इस सब प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं कि मैं कहां से कंप्यूटर कोर्स करूं कौन सा कंप्यूटर कोर्स करूं या कैसे करूं तो simplylearn.com वेबसाइट है उस पर आप सब जानकारी कंप्यूटर कोर्सेज़ की ले सकते हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है आप घर बैठे भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर आपको वीडियो मोड के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे आप उनसे सवाल कर सकते हैं उनसे जवाब पूछ सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में आपको कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए तो आपको फिजिकली किसी क्लास में प्रेजेंट होना पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ये कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के दौरान ही बीएससी कंप्यूटर साइंस आजकल बीकॉम कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर ऑनर्स हर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में कंप्यूटर्स डाला गया है ग्रेजुएशन में तो आपको उससे भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है तो ग्रेजुएशन तक तो ज़रूरी है कि आप किसी भी कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहें तो आप ग्रेजुएट हों और आपको साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान हो ग्रेजुएशन के बाद आपकी अपनी इच्छा पे आपकी प्रोग्रेस पे आपके आपके विचारों पे कि आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है आप कितना आगे जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स सिंपली लर्न के थ्रू या किसी भी और वेबसाइट के थ्रू जो अप्रूवड हैं पहले आपको वैलिडिटी जानना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोर्स मिला उठा के कर लो जो पैसे मांग लो भी कर लो तो एक वेबसाइट है कोरा डॉट कॉम क्यू यू ओ आर ए वो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं सब जितने भी जेनुअन यूज़र्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया है कौन सा किया है तो आप उस पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं उस पर आपको एक्चुअल यूजर्स जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किए हैं वो आपका आंसर देंगे तो ये भी एक हेल्पफुल बहुत सारे हेल्पफुल प्लेटफॉर्म हैं आप कोरा कीजिए आप गूगल पे देखिए कौन सा कोर्स वैलिड है कितना वैलिड है किस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है तो सिर्फ़ अप्रूव्ड और वैलिड कोर्सेज़ कीजिए अदरवाइज़ मार्केट में बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट दुकानें खुली हुई हैं जो आपको सिर्फ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे और वो भी आधा अधूरा तो उनसे ज़रा बच के रहिए मेरी ये सलाह है आपसे तो इसके बाद आता है आईटी टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में आप कैसे जा सकते हैं या उस डोमेन में कैसे जा सकते हैं तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ जिसको मैं सीख रहा हूँ एक्सेल है वर्ड है पावर पॉइंट है ये बनते कैसे हैं इनका थॉट प्रोसेस इनकी रिक्वायरमेंट कैसे क्रिएट होती है तो आपका वैसा थाट ऑफ माइंड होना चाहिए कि जिस टूल पर मैं काम कर रहा हूँ जिससे कम्प्यूटर सीख रहा हूँ वो बना कैसे उसकी ज़रूरत क्या थी उसके लिए क्या क्या किया गया क्या क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग की गई क्यों यूजर्स को वो चाहिए क्यों मार्केट में वो लॉन्च किया गया क्यों वो सक्सेसफुल हुआ तो आपका उस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके उस तरह की सोच शक्ति होनी चाहिए तो इतना कहते हुए मैं अभी अपनी बात को थोड़ा विराम दूंगा और इसके बाद हम आगे और कंटिन्यू करेंगे जानकारी के लिए जी संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग आईटी सेक्टर में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं या सक्सेसफुल बन सकते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए किस तरह का रास्ता है वो आपने हमारे विद्यार्थियों को बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी इस वक्त अगर कार्यक्रम को सुन रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ नोट डाउन करके रखिए जो भी बातें आपने अभी सुनी हैं तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी आप अपना करियर के लिए कहीं सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि कहीं आप फंसे नहीं क्योंकि आजकल कंप्यूटर की बहुत सारी जैसे कि संदीप जी ने बताया दुकानें खोल के रखी हैं जिसमें पैसे ले लेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे आधा अधूरा जानकारी हमेशा ही मुश्किल में डालती है इसलिए इंग्लिश में कहा है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस्थिंग तो ऐसा ना हो जाए हमारे करियर के लिए हम जिम्मेवार हैं तो हम जिम्मेवारी से काम करें और अच्छी चीज़ें सीखें और अच्छा अपना करियर बनाएं तो इसीलिए हम लोग कार्यक्रम भी इसीलिए चला रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हो किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत आसानी से और अच्छी तरह से आप अपने करियर को बना पाए तो चलिए जाते जाते वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते मैं कहूंगा संदीप जी से कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज एक मोटिवेशन जरूर दे कि आपको आई सेक्टर में खास टूल एंड ऑटोमेशन में आने के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला और आपकी कितने से शुरू हुई और आप किस तरह से आपके अपने इस करियर में कितना आप सेटिस्फाइड हैं उसके बारे में जरूर बताए जी दोस्तों इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी टूल्स एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में डोमेन में शुरुआत हुई जब मैंने 2007 में CSC कंपनी ज्वाइन किया जिसका नाम कंप्यूटर साइंसिस कॉरपोरेशन है आप गूगल भी कर सकते हैं सी डाल के तीन रेड कलर के करेक्टर्स का नाम है इस कंपनी का और ये यू की कंपनी है तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई और ऐसा कोई इरादा नहीं था उस कंपनी में जाने से पहले कि टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में ही जाना है उसी में कुछ करना है बट कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा कुछ था कि जिन टूल्स पे जिन एप्लीकेशनस में मैं अब तक काम किया हूँ उनको उनको बनाया कैसे गया उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पैदा हुई क्यों जनरेट होती है फिर कंपनी में मेरा अपना काम करने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस टूल को मैं बनाऊँ कैसे उस टूल को मैं फीचर्स कैसे ऐड करूं उसमें जिससे कि मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाए मार्केट में जो कम्पनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट है औरल है, है या एसएपी लैब्स है वो टूल्स देते हैं पर वो जेनेरिक टूल्स देते हैं जो 100 कंपनी का 50 कंपनी का काम एक साथ कर सकते हैं थोड़ा अच्छे वे में पर मेरा काम मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है जैसे मैं आपका ही एग्जाम्पल दूँगा कि किसी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे रात को बैठ के पढ़ना है तो मुझे उसके लिए रोशनी चाहिए लाइट चाहिए किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है मुझे उसके लिए शांति चाहिए पीसफुल चाहिए बट पढ़ना सबको है तो इसी तरह से काम सबको करना है बिजनेस सब कंपनीज को करना है बट किसी को ऐसे करना है और किसी को उस तरीके से करना है जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस टूल का नाम उस इस टेक्निक को बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ द टूल कि मैं टूल में अपने तरीके से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए थोड़ा और ऑटोमेशन कर रहा हूँ ठीक है तो टूल्स टीम में आने के बाद मैंने देखा कि टूल्स मार्केट में जो अवेलेबल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जिससे मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से या बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है तो मैंने वो चीज़ें फाइंड आउट शुरू की करनी शुरू की फाइंड आउट जिससे मेरा काम उस टूल के थ्रू और ज्यादा आसान हो जाए तो इस टेक्निक को बोलते हैं ऑटोमेशन टूल्स तो मैं यूज कर ही रहा हूं मार्केट में बट मैं उनको और ज्यादा ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टूल्स हैं या तीन टूल्स हैं या चार टूल्स हैं और मुझे सबसे थोड़ा थोड़ा डेटा चाहिए अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए अपना स्ट्रक्चर अपना मेट्रिक बनाने के लिए तो मैं उन टूल्स में ऑटोमेशन कैसे करूंगा या उनको इंटीग्रेट कैसे करूंगा उनको जोड़ूंगा कैसे आपस में कि मुझे जो एक रिपोर्ट चाहिए वो मुझे अपने चार टूल से एक ही बार में मिल जाए तो इनको बोलते हैं टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम तो ये टीम का काम बेसिकली ये होता है कि कंपनी में जो टूल्स चल रहे हैं उनको एनालाइज करते रहना है और उनको देखते रहना है कि कैसे मैं उस टूल की परफॉर्मेंस को अपने बिजनेस के लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ ठीक है तो सी एस सी में मैंने पाँच साल काम किया वहाँ पे आई टी टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग की करंट आपको सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को समझने वाला माइंड चाहिए आप कि टूल्स तो है प्रॉब्लम को समझने वाला दिमाग चाहिए आपको कि टूल्स हैं रिसोर्स हैं स्किल सेट हैं बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है तो वो समझने वाला आपको दिमाग चाहिए कि उस टूल में आप ढूंढ सको कि इसको मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ उसके बाद अगले सफ़र की शुरुआत मेरी हुई ए कंसल्टिंग से वहाँ मैंने छः साल काम किया इसी टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम में काम किया और काफ़ी अच्छे अच्छे अचीवमेंट किए जिससे मेरी कंपनी का बिजनेस करना और रिपोर्ट्स लेना और इन्वेंट्री को मैनेज करना आसान होता चला गया तो ये अकेले भी संभव नहीं है आप टीम के साथ काम करेंगे टीम में अपने थाट्स देंगे आइडियाज़ देंगे तभी वो टूल्स में से आप ऑटोमेशन कर पाएंगे और कुछ अचीव कर पाएंगे उसके बाद मेरे सफ़र की अगली शुरुआत है ब्रिटिश काउंसिल कंपनी के साथ जो वर्ल्ड फेमस है जो इंग्लिश में सर्टिफिकेशंस देती है वहाँ मैंने पाँच महीने आईटी टूल्स एंड ऑटोमेशन में ही काम किया वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझा के हर कंट्री वहाँ पे अलग अलग अलग अलग बिजनेस कर रहा है अलग अलग रिपोर्टिंग कर रहा है अलग अलग मैनेजमेंट हो रहा है तो मैंने उन सारे कंट्रीज़ के कंट्री मैनेजर्स को होल्ड करके उनको एक ही टूल्स पर ऑटोमेशन में डाला और उनको सबको कनेक्ट किया कि मेरा जो कंप्यूटर है वो एक ही तरीके से परचेज हो मेरा सॉफ्टवेयर एक ही तरीके से परचेज हो ताकि मेरी कंपनी के लीडर्स को पता रहे कि मेरे पास एक्चुअल में कितने कंप्यूटर्स हैं कितने सॉफ्टवेयर हैं तो ये बेसिकली काम है सब टूल्स एंड ऑटोमेशन टीम का संदीप जी बहुत ही अच्छा संदीप जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आपका इस सेक्टर में आना हुआ और कहाँ से आपने शुरू किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस शो में हमने बहुत कुछ जाना कि आईटी सेक्टर में टूल एंड ऑटोमेशन में कैसे काम करना है और सबसे अच्छी बात मुझे लगी लास्ट में जैसे कि उन्होंने बताया संदीप जी ने कि आपका दिमाग कैसे होना चाहिए कि, कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाला सोच आपके पास होना चाहिए क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम्स होता है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके सोलूशनस क्या है ये बताने का आपका अगर एक तरीका हो सोचने का इस तरह का सोच आपका हो तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं और संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्यार्थियों मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूं कि आपको इस सारी डिस्कशन से बहुत फायदा होगा और आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके इसको सक्सेसफुल होंगे तो चलिए श्रोताओं और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूँगा कि आप अपने करियर में चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए और वहाँ पर बहुत अच्छा करें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और संदीप भाटिया जी को दीजिए इजाजत धन्यवाद आपका नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो रहो ज़िंदगी ज़िंदगी गले गले लगा लगा ले लगा ले हमने भी तेरे हर एक दम को। जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी छोटा सा gal lagane hai zindagi gal lagane la la la la la la la la la la la la la la hai na hai zindagi gal lagane gal lagane gal lagane